पातंजल योग प्रदीप सरदर्शन समन्वय योग दर्शन इनसे भी अधिक प्रभावशाली का ज्योतिषमति प्रवृत्ति के सुषुमना नाली में विद्यमान मूलाधार स्वादिष्ठान बणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा और चक्र है सुषुमना जो गुदा के निकट से मेरुदंड के भीतर होती हुई मस्तिष्क के ऊपर तक चली गई है सर्वश्रेष्ठ नाड़ी है यह सत्वप्रधान प्रकाशमय और अद्भुत शक्ति वाली है यही सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म प्राणों तथा अन्य सब शक्तियों का स्थान है इसमें बहुत से सूक्ष्म शक्तियों के केंद्र हैं जिनमें अन्य सूक्ष्म नाड़ियाँ मिलती हैं इन शक्तियों के केंद्रों को पद्म कमल तथा चक्र कहते हैं उनमें उपर्युक्त सात मुख्य हैं उनमें भी मणिपूरक अनाहत आज्ञा और सहस्त्रार विशेष महत्व के हैं किसके लिए ध्यान के वास्ते कौन सा स्थान अधिक उपयोगी हो सकता है यह इस मार्ग के अनुभवी ही बतला सकते हैं जिस प्रकार तली तोड़ कुएं के खोदते समय कई प्रकार के मिट्टी की तहें तथा अन्य अद्भुत वस्तुएं निकलती हैं ऐसे ही ध्यान अवस्था में होता है यहाँ भी स्थूलभूत सूक्ष्मभूत अहंकार और अस्मिता आत्मा से प्रकाशित चित्त ये चार प्रकार की तीनों गुणों की तह आती है जब स्थूलभूत अथवा उनसे संबंध रखने वाले विषय सामने आवे उसको वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि पहली दो भूमियों वितर्कानुगत और विचारानुगत में गंध रस रूप स्पर्श और शब्द इन पांचों विषयों में प्रायः रूप और शब्द ही समक्ष आते हैं क्योंकि रूप को ग्रहण करने वाली नेत्र इंद्रिय और शब्द को ग्रहण करने वाली श्रोत्र इंद्रिय हर समय काम करती रहती है इसलिए सुगमता के कारण कई आचार्य रूप या शब्द को ही ध्येय बनाकर ध्यान आरंभ करना बतलाते हैं जब सूक्ष्म तत्भूत अथवा उनसे संबंधित विषय उपस्थित हो उसको विचारानुगत सम्प्रज्ञा समाधि जब इन दोनों विषयों से केवल अहम अहमअ्मिवृत्ति रह जाए उसको आनंदानुगत और जब उससे भी परे केवल अस्म्यवृत्ति रह जाए उसको अस्मितानुगत सम्प्रज्ञा समाधि कहा जाता है जिस प्रकार सारी मिट्टी की तहों के समाप्त होने पर जल को रेत से अलग किया जाता है इसी प्रकार गुणों की इन चारों तहों के पश्चात जब आत्मा को चित्त से अलग साक्षात किया जाता है तब उसको विवेक ख्याति कहते हैं उसके पश्चात शुद्ध परमात्म स्वरूप शेष रह जाता है जो समाधि असम प्रज्ञात योग या ज्ञान योग कहलाता है अतः उपासना योग द्वारा ही ज्ञान योग की प्राप्ति हो सकती है परंतु यह उपासना योग भी बिना कर्मयोग के नहीं साधा जा सकता कर्मयोग कोल्हू के बैल के सदृश कामों में लगे रहने का नाम कर्मयोग नहीं है शरीर इंद्रियों धन संपत्ति आदि सारे साधनों उनसे होने वाले कर्तव्य रूप सारे कर्मों को तथा उनके फलों को भी ईश्वर को समर्पण करते हुए अनासक्त निष्काम भाव से व्यवहार करने का नाम कर्मयोग है जिस प्रकार मंच स्टेज पर आया हुआ एक्टर एक्टर अपने पार्ट को भली भांति करता हुआ अंदर इसका कोई भी प्रभाव अपने हृदय पर नहीं होने देता है इसी प्रकार कर्मयोगी ईश्वर की ओर से आए हुए सारे कर्तव्यों को भली भांति करता हुआ भी अंदर से अलिप्त रहता है ब्रह्मांड्याध्याय कर्माणी संगम त्यक्त्वा करोत लिप्यते न स पापे पद्मपत्रं भज का मनसा बुद्धिया योगिनः कर्म कुरी संगम त्यक्वाशुद्ध युक्त कर्म फल त्यक्तवा शांतिम आपनोति नैषि कि अयुक्त कामकरेण फले सक्तो निबध्यते गीता अर्थात कर्मों को ईश्वर के समर्पण करके और आसक्ति को छोड़कर जो कर्म करता है वह पाणी में पद्मपत्र के सदृश पाप से लिप्त नहीं होता योगी फल की कामना और कर्तापन के अभिमान को छोड़कर अंतकरण के शुद्धि के लिए केवल शरीर इंद्रियों मन और बुद्धि से काम करते हैं योगी कर्म के फल को त्याग कर परमात्मा प्राप्ति रूप शांति को लाभ करते हैं अयोगी कामना के अधीन होकर फल में आसक्त हुआ बंधता है